अपने अनर्थ को भी नहीं समझते हैं इसलिए विषयों में आसक्त होते हैं विषयों में जिस समय व्यक्ति आसक्त होता है उसमें वह अनर्थ को समझता है नहीं तो क्या है कि अनर्थ विशेष सेवन से अनर्थ ही तो होता है तो मूर्ख मनुष्य अनर्थ को भी समझने में असमर्थ होता है इसलिए विषयों में आसक्त होता है और बुद्धिमान अनर्थ को समझने में समर्थ है इसलिए विषयों में आसक्त नहीं होता इस बात को कहा जाता है कामान अनुयस्ते बालास्ते ये विदित पासम् अथ धीरा ध्रुवम् न कामान बालास्ते पासम् अमृतव विदिव ध्रुव अधी नाथयंतेमा मृत्यो यदित पाशं अथ धीरा अमृत विदि ध्रुव अधि इह न प्राथय देखेंगे। के बारे पराश काम आनये बाश का आनयती ते विदित मृत्यो पाशं ते विदित मृत्यो पाशं यीरा अमृत विदिव अत धीरा अमृतत्वम ध्रुवम रित्व अमृतत्व ध्रुवम किया दुँँद्वा। अध्रवेशन के अधर्वेश ना प्रार्थनते बाल मूर्ख बाल का अर्थ होता है विद्वान तो किसी को कहेगा वो तो इसमें अभी तो बालक हो बच्चे हो तो क्या हो जाएगा मूर्ख पहले सीधे साधे भी बालक कहते हैं ना सीधे साधे स्वभाव वाले भी बालक कहते हैं मूर्ख भी बालक कहते हैं बच्चे आएगा मतलब कोई जानते नहीं आ तो बाल का है यहाँ पर मूर्ख या अल्पबुद्धि वाले मनुष्य पराचा कामान पराचा का अर्थ है बाह्य कामान कर विषयान अनुयंती का अर्थ है अनुसरण करते हैं अनुकरण करते हैं अल्पबुद्धि वाले मनुष्य वाय विषयों का अनुसरण करते हैं किसका अनुसरण करते हैं वाय विषयों का अनुसरण करते हैं न वाय विषयों के पीछे भागते हैं है ना वाय विषयों के पीछे भागते उनकी प्राप्ति में लगे रहते हैं ते विजस् मृत्यु पास विदिटस्च से वित्व तो का अर्थ है अप्रतिहत आज्ञा वाला कौन मृत्यु देवता तो मृत्यु का विशेषण है यहाँ पर वित्स वित का अर्थ हुआ अप्रतिहत आज्ञा वाले अप्रति मतलब जिनकी आज्ञा का कोई घात न कर सके निराकरण न कर सके है ना अप्रतिहत आज्ञा जिनकी आज्ञा का कोई घात न कर सके जिनकी आज्ञा का कोई टल न सके उनको क्या कहेंगे अप्रचित आज्ञा वाले समझिएगा कि वे अप्रतिहत मृत्यु देवता की आज्ञा को चाल सकता है क्या कभी निकाला जा सकता है वे वे आज्ञा वाले मृत्यु देवता के बंधन को प्राप्त होते हैं मृत्यु देवता के बंधन को प्राप्त होते हैं मतलब वो बार बार मृत्यु देवता के बंधन में चले जाते हैं जो किसी के पीछे भागते हैं अथ और अथकर्थ और ढीरा कर्थ है मुमु मनुष्य अमृतत्व ध्वम विदित्वा अमृतत्व कर्थ मोक्ष को ध्रुवम का अर्थ स्थिर फल मोक्ष को स्थिर फल मोक्ष को पहले बाला सब आया था ना बाला का अर्थ क्या था मूर्ख या अल्प बुद्धि वाला तो ढीर उसके विकित सब देना तो वहाँ उसका अर्थ था अल्पबुद्धि वाला तो यहाँ क्या हो जाएगा बुद्धिमान मुख बुद्धिमान मुमुख छू अमृतत्व मोक्षम ध्रुवम कर स्थिर फलम की मोक्ष को स्थिर फल जानकर एक अर्थ इस लोक में इस संसार में है कि अध्रुव पदार्थों में या विनाशी पदार्थों में न पर न कब भी कि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते है प्रार्थनते क्रिया के कर्म का अध्ययन कर लेना किसी को नहीं चाहते विनाशी पदार्थों में किसी को नहीं चाहते मोक्ष फल को छोड़ करके सब फल कैसे है विनाशी हैं है ना धर्म अर्थ काम जितने फल है सब विनाशी है थोड़ा व्याख्या में देखेंगे अर्थ और अनर्थ का विवेक करने वाली बुद्धि से रहित तो जो अल्पज्ञ हैं, तो सब पर पुरुष है वेगंध और स्त्री पुत्र आदि विषयों की चमक दमक को देखकर, हितकर समझकर उनमें आसक्त होते हैं उनको भुगते हैं तो वे मृत्यु वे शासन वाले मृत्यु देवता के बंधन को प्राप्त होते हैं बंधन का क्या है मतलब है जन्मरण रूप संसार जन्मरण रूप संसार। हाँ इस बंधन को प्राप्त होते हैं कर्मों का फल विषय भोग कैसा है अस्थिर है और ब्रह्म विद्या का फोल मोक्ष कैसा स्थिर है स्थिर मतलब हमेशा रहने वाला है तो जो बालक है मूर्ख है अल्पबुद्धि वाले हैं वे तो विषयों के पीछे भागते हैं विषयों की प्राप्ति में लगे रहते हैं विवेकी पुरुष तो गंभीरता से विचार करते हैं कि विषय भोग तो दूसरे शरीर से भी मिल जाता है पशु शरीर तो से कुत्ता शरीर से गर्द शरीर से खूब विषय सेवन को मिल जाता है तो मनुष्य शरीर तो विषय सेवन के लिए मिला नहीं है उनसे विलक्षण है इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और जब वो विचार करता है कि सकल बंधन से विनमुक्त होकर परमात्मा नवरूप स्थिर मोक्ष को प्राप्त करना है ऐसा निश्चय करता है तब मोक्ष के साधन में लग जाता है और विनाशी पदार्थों की कामना नहीं करता है तो वो वो विनाशी पदार्थों की कामना जो नहीं करता है वो तो मोक्ष के साधन के अनुष्ठान से अभी को प्राप्त कर लेता है कामान् पासम् अतिधीरा मायति बालास्ते मृत्यो यिय विदित न अथ धीरा कामान् विदि ध्रुवम अध्रध्र काम अनुयलाे मृत्यो ये विदित पाशं अथ धीरा अमृत विदि ध्रुवम अध बालाहते पर अच्छे है और नीचे अधर्वेशन्वय हा। लगाना हां बाला हा पराचा कामान अनुयंती कैसा अन्वय पहले बताया था वितरस से मृत्यु हो पा समयंती पर ऐसा अन्वय करेंगे ठीक ऐसे कर लेना ते मृत यहां पर अन्वय किया है ते मृत्यु बिटस से पास ऐसा इसमें कर दिया है विदित्वा ध्रुव अमृत लगाइए भस्म में चलिए अनि चलो शब्दार्थ देख लेना शब्दार्थ से क्या है कि अल्प बाला मतलब अल्प बुद्धि वाले मनुष्य पर बाह की बाह्य विषयों को कामान करते कि बाय विषयों का ही अनुसरण करते हैं इस भाषा के अनुसार क्या अर्थ होगा कि बाय विषयों को ही जानते हैं बाय विषयों को ही जानते हाँ ऐसा इन्होंने अर्थ किया है तो याद आतु प्राप्त गति अर्थ में है अनुपसर्ग इसलिए अनुसरण अर्थ तत्वे में कर दिया था यहाँ का है की अल्पबुद्धि वाले मनुष्य बाय विषयों को ही जानते हैं ऐसा अर्थ किया है और हाँ अब देखिए अर्थ हुए अल्पबुद्धि वाले मनुष्य मृत्यु देवता के विध है यहाँ पर के की संसार अर्थ बंधन वो मृत्यु देवता के संसार के बंधन को प्राप्त करते हैं और धीर मनुष्य ध्रुव अमृत को जानकर इस संसार में अध्रु को नहीं चाहते हैं हस्त में यहाँ अर्थ किया है बालक अर्थ किया है अल्प प्रज्ञा है ना अल्पबुद्धि वाले मनुष्य अल्प प्रज्ञा वाले मनुष्य पराचा कर बाहन और कामान का अर्थ है मतलब जिनकी कामना की काम्यमान विषयन का अर्थ कि कामना के विषय या अभिष्ट विषय अल्पबुद्धि वाले मनुष्य बाह्य अभिष्ट विषयों को ही जानते हैं बाह्य अभिष्ट विषयों को ही हाँ उनको तो अध्यात्म से कोई मतलब नहीं परमात्मा से कोई मतलब नहीं संसार की बहुत जानकारी देखी विषयों की उनको कि यहाँ पर अल्पबुद्धि वाले मनुष्य बाह्य सांसारिक विषयों को ही जानते हैं काम का अभिष्ट वाय अभी सांसारिक विषयों को जानते हैं ते मृत्योहत विजत पासम थे मृत्यु का मतलब है मृत्यु देवता के और यहाँ पर विच कर्थ है ते मृत्यु पासमयंती कर्थ किया विस्तीर्ण सेन संसार से पासम करते बंधनम तो वे मृत्यु देवता के विशाल संसार के बंधन को प्राप्त करते हैं यहाँ विच कर्थ क्या है विस्तीर्ण संसार मृत्यु देवता के फैले हुए संसार के बंधन को प्राप्त करते हैं विस्तृत संसार के बंधन को प्राप्त करते हैं यदवा यदवास कर करते हैं विधक है सर्वत्र अप्रतियत आज्ञा से या अप्रतियता आज्ञा अप्रतियता आज्ञा य से गोगरी कर देंगे तो अप्रतियत आज्ञा बन जाएगा कि वे अप्रतियत आज्ञा वाले मुज मृत्यु देवता के विजतस् का क्या अर्थ दूसरा सर्वत्र अप्रतियत वाले उनकी आज्ञा का सभी स्थानों पर अप्रतिहत वाले किसी भी स्थान पर उनकी आज्ञा का कोई नहीं सकता है। कि मुझ मृत्यु देवता के पास को प्राप्त करते हैं मतलब बंधन को प्राप्त करते हैं अतरा मृतत्व ध्रुव ध्रुवमेश प्रकृत विषयांतर परिग्रह अत शब्द प्रासंगिक विषयातर के ग्रहण में है प्रकृति से विषयांतर के ग्रहण में प्रकृत का मतलब जो प्रकरण चल रहा था ना जो प्रसंग है पहली लाइन में जो प्रकरण है उसकी प्रकृति की अपेक्षा विषयांतर के ग्रहण में तो देखो वहां पर प, किसका आ, बाला, बाला का अनुसार है ना मतलब अलबुदी वाले का कथन है या धीरा का बुद्धिमान का कथन है तो अर्थांतर हो गया अर्थ शब्द प्रकृत की अपेक्षा विषयांतर के ग्रहण में है लगिया धीरा अर्थ करते, करते हैं धीमंत हमने में क्या बताया था कि विवेकी पुरुष अमृतम का है मोक्षम और ध्रुवम का क्या है स्थिर मोक्ष को स्थिर फल जानकर मोक्ष को जानकर जान और यहाँ तत्वेचनी में देखेंगे तत्व का अर्थ करने के लिए प्रत्यागत प्रत्यात्मनी का अध्ययन करते हैं नहीं इसमें रंग रामनु भाषण में भाष्य में जो भाष्यकार के भगवान क्या करते हैं प्रत्येक का अध्ययन करते हैं ठीक है प्रत्येक आत्म का अध्ययन किया अब इन्होंने कैसे किया है ध्रुव अमृतत्व ऐसा तो अब प्रत्येक योग का अध्याय किया है कि बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक आत्मा में ही ध्रुवम का स्थिर अमृतत्व कर निरत से भोग्यत्व निर से निर से भोग्य निरत नृत्य हाँ अनुभाव्य सबसे ज्यादा भोग्य सबसे ज्यादा अनुभाव्य कौन है परमात्मा स्वरूप सबसे ज्यादा अनुभाव्य कौन है परमात्मा है �right? ना तो नृत्य भोग्य तो इसका अर्थ है कि नृत्य संसारिक पदार्थ भी भोग्य है पर संसारिक पदार्थों में तार है ये भोग्य है अच्छा ये भोग्य पदार्थ है उसकी अपेक्षा ये अच्छा भोग्य पदार्थ है उसकी अपेक्षा ये अच्छा भोग्य पदार्थ है ऐसा उत्तरोत्तर तो कहीं रुकना पड़ेगा जाकर वो क्या होगा नृत्य भोग्य भोग के सबसे उत्तम परमात्मा तो वो निरस्ते निरस्ते निरस्ते भोग तो रहेगा परमात्मा में और तो कैसा है भा तभी सम होगा क्या ऐसा तो लगाइए की बुद्धिमान मनुष्य परमात्मा में ही निरस्य भोग्यत्व तो को जानकर परमात्मा में ही निरस्ते भोग्यत्व को अमृत परमात्मा हाँ परमात्मा में ही निरस्ते भोग्यत्व को जानकर करते क्या हैत्व को जानकर ई कर, कर संसार मंडले प्रकृति मंडल में और अधिक अधनाशी पदार्थों में कैसे मतलब पदार्थों में हाँ कम प्रार्थयते किसी को भी नहीं चाहते है इसका क्या मतलब है प्र, प्रत्येक तत्व से प्रत्येक तत्व के ज्ञाता को मतलब परमात्म तत्व के ज्ञाता को परमात्म तत्व के ज्ञानी के लिए सब कुछ त्याज्य है सब कुछ कैसा है त्याज्य त्याज्यम जी, जी हर्षितम हाँ, सब कुछ उसके लिए त्याज्य है हमारे पार्ट है जी हर्षितम उसमें क्या पाठ जीत जिज्ञास्तम नहीं है जी हर्षितम कर दो राम उसमें क्या पाठ है जिज्ञासितम वो पाठ अच्छे नहीं लग रहे हमको ऐसा बता रहे हैं वैसे टिप्पणी कार इस लिखते हैं अगले पाठ में कि ये जो अपक्ति आ रही वास्तु ये पहले मंत्र के भाषा में होती तो अच्छा रहता ऐसा ही लिख रहे हैं टिप्पणी कार लगाइए परमात्म सर्वजीवगत अहंतास्पदत्व परमात्म सर्वजीवगत अहंतास्पदत्व मुख्यामार्थत्वाद प्रत्यक्तम अस्तिथि द्रष्टव्यम देखो आप ये जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा से अपने आत्म स्वरूप को लेते हैं ना जीवा स्वरूप को ये बात प्रसिद्ध है ना तो परमात्मा को कैसे लेते हैं तो बताते हैं हालांकि प्रत्येक दो प्रकार का है ना जीवात्मा और परमात्मा है ना जीवात्मा और प्रत्येक परमात्मा तो परमात्मा को प्रत्येक कैसे कहते के हैं उसको बताते हैं सर्व जीव गत देखिए अहम सुनिए जब व्यक्ति अहम कहता है ना अहम जानामी क्या कहता है अहम जानामी मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मतलब ज्ञान वाला मैं हूँ ज्ञान का आश्रय में हूँ तो जानने वाला जड़ देता हो सकती है जड़ देता नहीं है ज्ञाता कौन है चेतन आत्मा ज्ञाता कौन है चेतन आत्मा तो अहम जाना यहाँ अहम पद का क्या अर्थ है बोलो आत्मा थे ना। अब बताइए अहम गच्छामी यहाँ पर क्या अर्थ होगा चलो एक मिनट अहम गच्छामी है ना आह गच्छामी अहम स्थूला यहाँ पर क्या अर्थ होगा नहीं ऐसा अच्छा ये यह बताइए यहाँ अहम स्थला में अहम कर के कर देर कर देरीर इस स्थूल है तो जैसे सामान्य दे, मनुष्य व्यवहार करते हैं स्थूलो वह कृषोहम स्थूला आम कृषा हम सामान्य मनुष्य व्यवहार दे करते हैं तो ज्ञानी भी तो ऐसे लोग व्यवहार करते हैं स्थूला हम कृषा तुम स्थला तुम कृषा तो क्या अर्थ होगा हम बताओ जब ज्ञानी भी ऐसा व्यवहार करता है तो क्या होगा ज्ञानी क्या तो आत्मा समझता है क्या अज्ञानी uh -huh. तो चलो मान ज्ञानी दे को पुलिस होने तो अपने पुलिस मान लिया ज्ञानी तो ऐसा नहीं करता है ना करता है बोलता है लेकिन मानता है क्या वो um, मानता नहीं तो फिर ध्यान देना हम स्थलता करते है स्थूलता आश्रय इस थूलता इस थूलता का आश्रय इस थूलता के आश्रय देव वाला में हूँ या स्थूल देव वाला में हूँ क्या मतलब हुआ स्थूल और अहम कृष्णा क्या अर्थ है कृष्ण देव वाला में हूँ तो अहम स्थूला में अहम अर्थ क्या हुआ बोलो आत्मा ही अर्थ हुआ स्थूला का अर्थ हुआ स्थूल देव वाला और कृषा अर्थ कर हुआ कृष्णदेव वाला और तो आम से क्या हुआ आत्मा अर्थ यही है पर अविवे मनुष्य उसको नहीं समझता है तो देखो है ना पता ही सुनिए तो जब ज्ञानी भी व्यवहार करे तो यह अर्थ ठीक है, है? यह समझ लेना यह नहीं सोचना आम कृष्ण अज्ञानी अज्ञानी ही व्यवहार करते हैं बात नहीं है गीता में भगवान ने क्या कहा है गीता में श्री भगवान हुआ यही है ना यही है ना भगवान के मुख ने कहा ऐसा नहीं है भगवान ही बोले क्या होता है चलिए तो अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अहम पद का अर्थ कौन है जीवात्मा अहम पद का अर्थ कौन है यहाँ पर परमात्मा भी आम पद का होता है बात नहीं है जब भगवान कहते हैं ना श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्व बोलो कहीं अहम वाला प्रयोग बताइए जहाँ गीता में आया वो भगवान कह रहे हो सर्वस्थ हम हृदय संविष्ट हो आम शब्द सीधे भगवान को कह रहा है आम शब्द सीधे भगवान को कह रहा है अब हम सब जीवात्मा को भी कह रहा है आम सब से भाव में तल प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा अहंता तो जब हम सब जीवात्मा को कह रहा है तो अहंता किसमेंगी जीवात्मा में रहेगी सभी जीवों में लगाइए पंक्ति सर्व जीवगत अहंता सर्व जीवगत अहंता करते सभी जीवों में रहने वाली अहंता सभी जीवों में विद्यमान अहंता लग गया अब ध्यान देना थोड़ा यहाँ पर सभी जीवों में रहने वाली अहंता अब अहम शब्द ध्यान देना किसको कह रहा है बताइए अभी किसको अच्छा और जब ये ऐसा होता है ना अहम ब्रह्मास्मि है ऐसे प्रयोगों में अहम शब्द आत्मा को कहते हुए किसको कहता है ब्रह्म हैं ना आहम शब्द आत्मा को कहते हुए आत्मा के अंतरात्मा परमात्मा कह परमा। देता है परमात्मा का देह है ना तो अब लग जाएगी पंक्ति आपको परमात्मा सर्वजीवगत सभी जीव सभी जीवों में रहने वाली सभी जीवों में विद्यमान क्या है अहंता और अहंता आस्पद का अर्थ है अहंता का आश्रय अहंता का आश्रय कौन सभी जीवों में रहने वाली अहंता का आश्रय कौन हो गया परमात्मा भी हो गई ना सभी जीवों में रहने वाले अहंता का आश्रय कौन हो गया परमात्मा तो अहंता आश्रिय तो किसने गया की सर्व सभी जीवों में रहने वाली अहंता आश्रिय होने से अंता आश्रिय किसने गया परमात्मा में सर्व जीव ग परमात्मा न मुख्य अमर्थत्वात् परमात्मा का मुख्य अहमर्थत्व होने से परमात्मा का मुख्य? मुख्य तो परमात्मा भी मुख्य अहमर्थ हो गया हुँ? तो मुख्य अहमर्थ होने के कारण उसका प्रत्यकत्व है इसका प्रत्यकत्व है परमात्मा का ध्यान देना कि आहम शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक आत्मा अहम शब्द का अर्थ क्या होता है प्रत्यक्ष तो अब ये परमात्मा का प्रत्यकत्व कैसे है तो ये बताएंगे परमात्मा का प्रत्यत्व कैसे है तो ये बताया इन्होंने इस सभी जीवों में रहने वाले अहंता का होने के कारण परमात्मा का मुख्य अहम अर्थत्व प्रत्यकत्व है मतलब मुख्य अहम पद का अर्थ होने से परमात्मा प्रत्यक्त है परमात्मा प्रत्यक्त क्यों हुआ जो मुख्य अहम पद का अर्थ है मतलब जो अहम पद का अर्थ है वो प्रत्यक होता है और मुख्य अहम पद का अर्थ मतलब यह है की अहम पद का मुख्य अर्थ है अहम पद का गौर अर्थ नहीं है परमात्मा हाँ अहम पद का मुख्य अर्थ होने से परमात्मा का प्रत्यत्व है इति दृष्टव्य ऐसा जानना चाहिए इसकी टिप्पणी में दिया हुआ है दूसरी पंक्ति कि श्वेता स्वतर प्रकाशिकायां द्वितीय व्याख्याने ने विशदा मनुसंधेहा श्वेता श्वेतर की प्रकाशिका व्याख्या में द्वितीय अध्याय के अंत के व्याख्यान में विश्व जानना चाहिए हम बोले देते हैं, आप लोग सुन लो राम निकाल लेना श्वेता स्वतरो द्वितीय अध्याय की समाप्ति हम आपको सुनाई देते हैं यहाँ पे संख्या है तीन सात आठ गई तो इसमें जो है ना आहाम मिल गया ध्यान देना अहम इस प्रकार प्रकाशित होने वाला या अहम इस प्रकार ज्ञात होने वाले को क्या कहते हैं प्रत्यत्व तो अहम इस प्रकार कौन कौन ज्ञात होता है बोलो तो दोनों प्रत्यक हो नहीं। नहीं। गया बहुत बढ़िया लक्षण है अहमति भाष मान प्रत्योम अहम इस प्रकार ज्ञात होने वाला अहम अच्छा इस प्रकार कौन ज्ञात होगा जो अहम पदकार होगा इस प्रकार कौन ज्ञात होगा जो अहम पदकार पदकार हो गया आत्मा अहम इस प्रकार ज्ञात होने वाले तो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष सर्वेशा प्रबुद्धा नाम वामदेववादी नाम आत्म नाम अहम इति प्रती तो परमात्मा भी भाष मान जो जितने ज्ञानी हुए है ना उपनिष्दों में वामदेव का नाम आता है वामदेव को गर्व में ही ज्ञान हो गया कहा ज्ञान हो गया गर्भ में ज्ञान हो गया गर्भ में उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो उनको सर्वात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ तब तदित्व ऋषि वाम देवा पृथ्पेद कहता है तदयन ऋषि वाम देवा पृथ्पेदे अहम मनु रघुव सूर्यस्त्या जब गर्भ में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो गया वामदेव को तो उन्होंने क्या उनका क्या कैसे अनुभव हुआ उनको अहम मनुरभवं सूर्यस्या कि में ही मनूगा में ही क्या हुआ? में तो सभी को ज्ञान हो जाता है साक्षात्कार परमात्मा का नहीं होता है सबको साक्षात्कार हो जाए तब तो मुक्ति हो जाएगी अभी ज्ञान हो जाएगी बंधन हट जाएगा ज्ञान होता है परमात्मा विवेक होता है गर्भ में गर्भ में बहुत ज्यादा यातना भोगता है तो उसको कई भगवान की कृपा ऐसी कई जन्मो की स्मृति हो जाती है जो जो कुछ किया सब सामने उपस्थित हो जाता है जितना पाप पूर्ण किया है वो जानता है सब बंधन के लिए भी हमने कर्म किए हैं संसार से छुटने को कर्म नहीं किया भगवान से प्रार्थना करता है इस बार इसको नरक नरकुंड से निकाल लो मैं भजन करूंगा भगवान उसको भगवान है तो कहना क्या चाहता हूँ मैं कि गर्भ में विवेक तो होता है ज्ञान होता है लेकिन परमात्मा पर साक्षात्कार नहीं होता है ना परमात्मा ज्ञान नहीं होता है तो परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो अहम मनु रघुवम सूर्य क्या क्या उन्होंने कहा अहम मनु रघुवम सूर्यस्त्या इसका क्या मतलब है आम कर्थ कर है कि मेरा अंतरात्मा क्या हुआ और मनु कर्थ है मनु का अंतरात्मा हुआ मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा सर्वात्मा इसी रूप में साक्षात्कार हुआ कि मेरा अंतरात्मा ब्रह्म मनु का साक्षात्कार है क्या मेरा अंतरात्मा ब्रह्म मनु का अंतरात्मा है और वही सूर्य का अंतरात्मा है वही किसका अंतरात्मात्मा अहम मनु रभुगम सूर्य तो अब ये ध्यान देना की दि सभी ज्ञानी सर्वे प्रबुद्धवादी नाम आत्म नाम वाम देववादी सभी प्रबुद्ध आत्माओं को आत्माओं को अहम वाम देवादी सभी प्रबुद्ध आत्माओं की क्या होगी प्रतीति मतलब ज्ञान कैसा ज्ञान अहम इसी प्रतीत हो मिला रहा की वामदेववादी सभी ज्ञानियों का अहम इस प्रतीति में अहम इस प्रकार ज्ञान में अहम इस प्रकार ज्ञान में परमात्मा भाष मानता परमात्मा का भी प्रकाशित होने से या परमात्मा भी प्रकाशित होने से परमात्मा किस प्रकार ज्ञात हुआ उनको आम इस प्रकार आम आम इस प्रतीति में या ऐसी प्रतीति होने पर आम ऐसी प्रतीति होने पर परमात्मा को भी ज्ञात होने के तस कारण तस्वीर है कि परमात्मा का सर्व सर्वम प्रति प्रत्यत्व परमात्मा का सबके प्रति प्रत्यव परमात्मा सबके प्रति है तो परमात्मा सबके प्रति प्रत्यक होने के कारण प्रत्यक होने के कारण मतलब सबके प्रति प्रत्यक होने, सब होने, सब होने के कारण और सबके प्रति अहम ऐसा प्रकाशित होने के कारण या सबको अहम ऐसा ज्ञात होने के कारण परमात्मा का सबके प्रति आत्मत्व तो संभव होता है या परमात्मा सबका आत्मा संभव होता है लग जाएगा एक पंक्ति और है हम बोले रहते हैं ना चमाद आदि अहम बुद्ध परमात्मा दो अभा सामान्य लोगों के लिए है असमत आदि की हम सामान्य लोगों की आहम बुद्धि में हम सामान्य लोगों को आहम बुद्धि होने पर परमात्मा का भान नहीं होता है तो हम लोगों के प्रति प्रत्यक प्रत्यक्ष तो कैसे परमात्मा का तो कहते हैं भाने दोष के कारण परमात्मा का भान नहीं हो रहा है हुं? जिसको अनुभव होगा ना तो हमेशा वो होगा कि दोष के कारण परमात्मा का भान न होने पर भी योग्य तो सत्य योग्यता होने के कारण कोई दोष नहीं भान न होने पर भी भान होने की योग्यता हम लोगो में है ऐसा कहते हैं तो आगे पहले आया था परांग थी तोरा प्रत्याद आवृत परमात्मा ने बायो का प्रकाशक इंद्रियों को बनाया था अब इंद्रियां किसके द्वारा अपना कार्य संपन्न करती हैं तो इसको कहते हैं ये तेन कि कि अब देखो राम जी अन्वय देखना नीचे की पंक्ति में संधि देख लो पहले स्पर्शान चा क्या है स्पर्शान स्पर्शान चा नीचे ए स्पर्शा स्पर्शानीचेन लगाइए एन एतेन एवा। एतेन नीचे एन ए ए ए नीचे रूपम रसम गंधम सब्दान इस गंधान नहीं रूपम रसम गंधम स्पर्शान स्पर्शान चा मैं चा धुनान धुनान विजानाति च मैथुना च मैथुना अत तत वै लगाइए इनकार्थ है कि जिस जिस परमात्मा के द्वारा जिस परमात्मा के ये या जिस जिस परमात्मा ने इन है और जिसका तो किसका चल रहा है एन एन एतेन है ना तो प्रसंग किसका चल रहा है परमात्मा को, को ही चल रहा है ना चलिए तो जिस अमृतत्व तो उसी का माना ना परमात्मा का हाँ जिसको चाहते हैं उसी के चल जिसको चाहते हैं प्रसंग तो परमात्मा का है ना भैया देखो अचीरा अमृतकुम्भ आया था ना क्या नाम नहीं ध्यान न अमृत तुम्भ था ना अमृतत्व ध्रुव का अर्थ क्या था स्थाई स्थायी नृत्य भोग्यत् तो यहाँ अमृतत्व वाला ले लो नि भोग्य वो ले लोन से क्या ले लेंगे ले? नृत्य भोग्य जो परमात्मा है उसको ले लो ऐसा ये इस बात को ध्यान रखना सर्वनाम कभी क्या, क्या, पूर्व का परामर्शक होता है तो कभी अविवाहित पूर्व का परामर्शक होता है कभी विवाहित पुर का भी परामर्शक हो जाता है इतना ध्यान रखना सर्वनाम हमेशा पूर्व का परामर्शक होता है इतना अवश्य है कि कवि प्रसंगानुसार वो विवाहित पुर्व की छोड़कर विवाहित पुर्व का भी परामर्शक हो जाएगा इतना ध्यान रखियेगा सरनाम अब देखिए एन कर जिस परमात्मा रूप साधन से या जिस पर हाँ एन एतन इन कर जिस एतन करमात्म रूप साधन से जिस परमात्मा रूप साधन से अथवा जिस परमात्मा के द्वारा यो मतलब जिस परमात्मा के द्वारा ही रूप रस गंध शब्द इस स्पर्श और मैथुनान मैथुनान का अर्थ है यहाँ पर स्त्री सुख है ना स्त्री सुख को जानता है बिजाना थी कर जानता है ठीक से जानता है यदि परमात्मा ना चाहे तो आप रूप रस, रसगंध स्पर्श किसी भी प्रकार का ज्ञान हो पाएगा नहीं तो ज्ञान का प्रधान साधन तो परमात्मा ही है, है ना उससे प्रधान साधन परमात्मा ही है नहीं तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं तो जिस एन एत जिस परमात्मा रूप साधन से ही जिस परमात्मा के द्वारा ही प्राणी बिजाना क्रिया के कर्ता का कर, अध्ययन कर लेना प्राणी रूप रस गंध शब्द स्पर्श और स्त्री सुख को जानता है हो गया अत्र अत्र किम कि इन विषयों की सभी के ज्ञान का साधन परमात्मा होने पर अत्री विद्यमानी परमात्मी विद्यमान एक ही सभी विषयों के ज्ञान सभी विषयों के प्रकाश का साधन परमात्मा होने पर सभी विषयों के ज्ञान का साधन सभी प्रधान साधन परमात्मा होने पर किम परिशि पर नहीं बल्कि आक्षेप अथ में है कैसे सबके प्रकाशक परमात्मा के होने पर सबके ज्ञान के साधन परमात्मा के होने पर उसके अज्ञात कौन सी वस्तु रह सकती है तत्वय तद का पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया विष्णु का परम पद hmm. कहा जगह तष्णु परम पदम पर आया था, तो था। हाँ नवम मंत्र में पहले स्वधना पारम आप विष्णु परम पदम तो तदक अर्थ है पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया विष्णु का परम पद एत इस मंत्र से प्रतिपाद्य परमात्मा स्वरूप एतद का स्वरूप का अर्थ है तद का अर्थ परम पद मतलब पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया विष्णु का परम पद का परमात्म स्वरूप कैसा इस मन से प्रतिपाद परमात्मा स्वरूप ही है है ना मतलब वे पूर्व जो विष्णु का परम पद कहा गया है ना मतलब परम परंप स्वरूप परम पद क्या है इस मन से प्रतिपाद परमात्मा स्वरूप ही है कि सभी के ज्ञान का साधन थोड़ा देखेंगे इसकी व्याख्या में देख लो यहाँ एक बृहदारण श्रुति उद्धित है तम देवा ज्योतिषाम ज्योति रायुर् हो पास अमृतम उपास्य क्रिया का कर्ता यहाँ पर देवो देवा, हा। देवा हा। और अमृतम शब्दे, अमृतम है अच्छा अमृतम कर्त यहाँ पर है कि काल से अपर है अमृतम कर्त होता है क्या कि मृत्यु से रहित मृत्यु से मृत्यु से रहित तो और जो वस्तु है कौन परमात्मा वो काल से अपर भी है चलिए अमृतम कर्त काल से अपर मतलब सब सब कालो में रहने वाला और ज्योतिष्याम ज्योति है ना मंत्र में ज्योतिषाम ज्योति करते ज्योतियों की ज्योति मतलब प्रकाशक का भी प्रकाशक प्रकाशक कौन है प्रकाशक प्रकाशकत्व में प्रसिद्ध कौन है इंद्रिया प्रकाशकत्व ज्ञान साधन प्रकाशकत्वन का क्या अर्थ है ज्ञान तो प्रकाशकत्वन या ज्ञान साधन लोक में क्या प्रसिद्ध है इंद्रिया तो यहाँ पर ज्योतिशाम ज्योति कर्थ प्रकाशक की तो. प्रकाशक मतलब तो, प्रकाशक इंद्रियों का भी तो, प्रकाशक प्रकाशक इंद्रियों का भी हा प्रकाशक इंद्रियों का भी प्रकाशक तो लगाइए पर की काल पर चिन्ह प्रकाशक इंद्रियों का भी प्रकाशक तम कर्थ है उस परमात्मा की देवा उपासित देवता उपासना करते हैं आयु कर्थ है की परमात्मा को आयु कहा है आयु अर्थ है की सभी प्राणियों के प्राणन क्रिया का हेतु सभी प्राणियों के प्राणन क्रिया वो स्वास्थ्य तो चल रही है ना तो स्वास्थ्य प्रश्वास चल हैं तो ये प्राणन क्रिया है तो प्राणन क्रिया तो यहाँ आयु करते प्राणन का हेतु प्राणन सभी प्राणियों के प्राणन का हेतु प्राणन का हेतु कौन है परमात्मा उन्हा? अच्छा चलिए जी अब ध्यान देना तो जो है ये सभी ये इंद्रियों का भी प्रकाशक किसको कहती है परमात्मा को हु? तो यदि यहाँ आया ना कि जिस परमात्मा रूप साधन से रूप रसगंध शब्द स्पर्श और स्त्री सुख को जानता है यदि कोई कहे रूप रसगंध शब्द को तो चक्ष रचना घृ और स्रोत्र से जानता है तो परमात्मा से कैसे जानता है तो उसका अख्तार्थ उत्तर हुआ कि वो परमात्मा तो इंद्रियों का भी प्रकाशक है परमात्मा तो इंद्रियों को भी प्रकाशक है।, तो है और मतलब क्या है कि इन, इन मतलब परमात्मा से उपकृत होकर ही इंद्रियां प्रकाश करती हैं। परमात्मा से उपकृत अनुग्रहित होकर इंद्रिया क्या करती है प्रकाश स्त्रोत्र से स्त्रोत्र मना आया था ना खेर में स्रोत्र को स्रोत है मन का मन है मतलब स्रोत्र को अपने कार्य का सामर्थ्य देने वाला है मन को अपना कार्य करने का सामर्थ्य देने वाला है अब की एक क्रिया के करता जीव का अध्ययन कर लेना मतलब जिस परमात्मा से अनुग्रहित होकर जीव सबको जानता है जीव सबको जानता है तो जिस परमात्मा से अनुग्रहित होकर प्रधान साधन तो परमात्मा ही हो गया ना ज्ञान का और ये देखना तो जिसके द्वारा सबको जानता है उस परमात्मा उस प्रकाशक परमात्मा पर के होने पर उससे अज्ञात कोई वस्तु रह सकती है, है। तो अभी शब्द ये सब क्या है की ज्ञानेन्द्रियों के कार्य कहे गए ना और मैथुनान पर सभी कर्मेंद्रियों का उपलक्ष्य है कि वो सभी कर्म चलिए हाँ आगे ध्यान देना अन्य धर्म अन्य क्या पूछा गया था प्राप्त पूछा गया था और तभी परम पदम इस प्रकार रहे उत्तर दिया गया तद तो विष्णु परम पदम इस प्रकार कहा गया विष्णु का परम पद इस श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्म स्वरूप ही है तो अन्य धर्म धर्मांत से जिसको पूछा और तब विष्णु परम पदम से जो कहा गया उत्तर दिया गया वो यह इस मन से प्रतिपाद्य परमात्म स्वरूप ही है रूपम रूपम एते कि सब्दान इस एते रहां से मैथुना किशिष्यते तत्न रख स्पर्श है चलिए एक पक्ष में एक पक्ष अनुना नीचे लगाइए रूपम रसम गंधम अत्र कीम तद वही। एतेन जिस परमात रूप साधन से ही या जिस परमात्मा के द्वारा ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श और स्त्री सुख को जानता है अत्र सबके प्रकाशक परमात्मा के होने पर सबके ज्ञान के, के साधन परमात्मा के होने पर किम परिश्चित है उससे अज्ञात कौन सी वस्तु रह सकती है मतलब कोई कुछ भी उससे कुछ जानते हैं एतत वाईतत, एतत वाईतत से कहा गया विष्णु का परम पद ए तन से प्रतिपाद्य परमात्मा स्वरूप ही है लगाइए भाष में मैथुनान कर्थ मिथुन निमित्त तक मिथुन कर्त होता है जोड़ी युगल जोड़ी के निमित्त से होने वाले सुख विशेषो को संबंध से होने वाले सुख को अब ध्यान देना साधनेन करते पूर्णता पूर्णता या ठीक से कि जिस जिस परमात्म रूप साधन से से परमात्मा जिस परमात्म रूप साधन से जानता है यह अर्थ हुआ तम देवा ज्योतिषाम ज्योति परमात की परमात्मा ज्योतियों की ज्योति ज्योति मतलब इंद्र प्रकाशक इंद्रियों के जो का क्या है के देवा करते देवता प्रकाशक इंद्रियों के प्रकाशक के तम कर्त है परमात्मा की उपासना करते हैं इस प्रकार रूपादि के प्रकाशक इंद्रियों का तद अनुग्रहित कर लगाना कि परमात्मा से अनुग्रहित या परमात्मा से उपकृत परमात्मा से या परमात्मा से सामर्थ उपाय हुई कि परमात्मा से अनुग्रहित रूप आदि के प्रकाशक इंद्रियों का ही कार्य जनकत्व है कार्य हाँ इंद्रिया कार्य की जनक कैसे होंगी परमात्मा कैसी इंद्रिया कार्य की जनक है परमात्मा से अनुग्रहित परमात्मा लो करते लो करते से कौन अनुग्रहित है परमात्मा से अनुग्रहित रूप आदि के प्रकाशक इंद्रिया नामे इंद्रियों का ही कार्य जनकत्व है मतलब ज्ञान इंद्रियों का क्या कार्य है जानना कार्य है कर्म इंद्रियों का कर्म करना कार्य है तो ज्ञान जनकत्व है अच्छा तो ज्ञानी ऊपर सब लिए गए हैं आगे देखना अत्र किम के इस ऐसे परमात्मा के होने पर किम तदा तदा तदप्रकाश्यम किम उसके द्वारा अप्रकाशित कौन सी अज्ञात कौन सी वस्तु तथ तथ कर्थ पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया विष्णु का परम पद वही अर्थ है वही कर्थ एतदेव एतदेव कर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य प्रत्येगात्मक स्वरूप इस मन से प्रति प्रत्यात्म शुरू हुआ हाँ। है हाँ ठीक और कब दोस्त है